श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सत्ताईस ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश समाधि में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की पंचमी है बृहस्पतिवार 19 मार्च 1883 दोपहर को भोजन करके भगवान श्री राम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है दिन के दो बजे का समय है ज्वार आ रहा है कोई कोई भक्त आए हुए हैं ब्राह्म भक्त श्री अमृत और ब्राह्म समाज के नामी गवैये श्री के जिन्होंने केशव केशवसेन के ब्राह्म समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर बालक वृद्ध सभी का कितनी बार मन लुभाया है आए हैं राखाल बीमार है उन्हीं की बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं श्री रामकृष्ण यह लो राखाल बीमार पड़ गया क्या सोडा पीने से अच्छा होता है न जाने क्या होगा राखाल तू जगन्नाथ का प्रसाद खा यह कहते कहते श्री कृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए शायद आप देख रहे हैं साक्षात नारायण सामने राखाल के रूप में बालक का बेस धारण करके आ गए हैं इधर कामनी कांचन त्यागी बालक भक्त शुद्ध आत्मा राखाल हैं और उधर भगवत प्रेम में सदा मस्त रहने वाले श्री रामकृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि अतएव वात्सल्य भाव का उदय होना स्वाभाविक था राखाल को वात्सल्य भाव से देखते हुए आप बड़े प्रेम बड़े ही प्रेम से गोविंद गोविंद उच्चारण करने लगे श्री कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था यह शायद वही भाव है भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं एकाएक एक वह भाव स्थिर हो गया गोविंद नाम जपते हुए भक्तावतार श्री रामकृष्ण समाध ही मग्न हो गए शरीर चित्रवत स्थिर हो गया इंद्रिया मानव अपने काम से जवाब देकर चली गई नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है सांस चल रही है या नहीं इसमें संदेह है इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है आत्मा राम चिलाकाश में विहार कर रहे हैं अब तक जो माता की तरह संतान के लिए घबराए हुए थे वे अब कहाँ हैं क्या इसे अद्भुत आस्था का नाम समाजी है इसी समय गेरवे कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुँचे भक्तों के बीच में बैठ गए